लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी लाछन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी वो बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी देखने में बड़ी सरल बड़ी हसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थीं। शहर में कोई ऐसी महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे मालूम ना हो उसका ठिगना स्थूल शरीर सिर के खिचड़ी बाल गोल मुह फूले फूले गाल छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाली रहती थी लेकिन जब वो किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती आंखें फैल जाती और कंठ स्वर करकश हो जाता उसकी चाल में बिल्लियों का सा था दबे पांव धीरे धीरे चलती पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ही वो कमरे में कदम रखती ओंठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं। मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कठघरों में बंद करके न रखना चाहता हो धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है वो जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा दिनों के साथ दीर्घोर सबल होता जाता है यहाँ तक कि हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती पर यहाँ तो मैके और ससुराल ननियाल ददियाल फुफियाल और मौसयाल चारों ओर की रक्षा करनी थी और जिस किले में इतने द्वार हों उसकी रक्षा कौन कर सकता है वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वो जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई वहां जुगनू की त्योरियां बदली उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे कुदहला देती थी मगर ये बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हूं नहीं सभी बड़े चाओ से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनों के पास इसका काफी सामान था नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेडमिस्ट्रेस वो कराई थी शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब ना था मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी उनकी बड़ी आवभगत हुई पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था गुलाबी गोरा रंग कोमल कोमलगाल मधभरी आंखें नए फैशन के कटे हुए केश एक एक अंग साँचे में ढला हुआ मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को जो आश्रम की प्रधान थी एकांत एक में बुलाकर पूछा वो बुढ़िया कौन है जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो मिसिज टंडन ने मुस्कुराकर कहा यहां ऊपर का काम करने के लिए नौकर है कोई काम हो तो बुलाऊ मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा जी नहीं कोई विशेष काम नहीं है मुझे चालबाज मालूम होती है ये भी देख रही हूं कि वो सेविका नहीं स्वामिनी है मिसिज टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी इनके वैधव्य को लांचित करने के लिए वो उन्हें सदा सौहागिन कहा करती थी मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वो की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा तब तो भयंकर स्त्री है तभी सब देवियां इससे कांपती हैं आप इसे निकाल क्यों नहीं देती ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए हमारा भाग्य उसकी मुठ्ठी में है आपको दो चार दिन में उसकी जौहर खुलेंगे मैं तो डरती हूं कहीं आप भी उसके पंजी में न फंस जाए उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा इसके गोयंदे न जाने कहां कहां लगे हुए हैं नौकर से मिलकर भेद ये ले डाकिए से मिलकर चिट्ठियां ये देखे लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे इस राण को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था यहां ना जाने क्यों आ मरी मिस खुर्शेद चिंतित हो गई मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो एक क्षण बात बोली अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी अगर ना निकाल दूं तो कहना मिसेस टंडन निकाल देने ही से क्या होगा उसकी जबान तो ना बंद होगी तब तो वो और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी मिस खुर्शेद ने निश्चिंत स्वर में कहा मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन आप देख लीजिएगा टके की औरत यहां की बादशाहत कर रही है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती वो चली गई तो मिसिज टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा इस नई मिस साहब को देख यहां प्रिंसिपल है जुगनू ने द्वेष भरे स्वर में कहा आप देखें मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूं आंखों का पानी जैसे मर गया हो मिसेस टंडन धीरे से बोली तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी उनसे डरती रहना कह गई हैं मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं ऐसा ना हो उनके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठू जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा मुझे चेताने का काम नहीं उन्हें चेता दीजिएगा यहां का आना ना बंद कर दो तो अपने बाप की नहीं वो घूमकर दुनिया देख आई है तो यहां घर बैठे दुनिया देख चुकी हूं मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी मैंने समझा दिया भाई आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने जुगनू आप चुपचाप देखती जाइए कैसा तिगनी का नाच नचाती हूं इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया उमे तो तीस की लगभग होगी मिसर टंडन ने रद्दा जमाया कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा कोई पूछता ही ना होगा ऐसी बहुत सी कुआरियां देख चुकी हूं सत्तर चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और कई लौंडियां आ गईं और इस बात का सिलसिला बंद हो गया दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थी खानसामा ने पूछा कहां से आती हो जुगनू यहीं रहती हूं बेटा मैम साहब कहां से आई हैं तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खानसामा, नागपुर से आई हैं मेरा घर भी वही है दस साल से इनके साथ हूं जुगनू किसी ऊंचे खानदान की होंगी वो तो रंग ढंग से ही मालूम होता है खानसामा खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं हाँ तकदीर की अच्छी है इनकी मां अभी तक मिशन में तीस रुपये पाती हैं ये पढ़ने में तेज थी वजीफा मिल गया विलायत चली गई बस तकदीर खुल गई अब तो अपनी मां को बुलाने वाली है लेकिन वो बुढ़िया शायद ही आए ये गिरजे विरजे नहीं जाती इससे दोनों में पटती नहीं जुगनू मिजाज की तेज मालूम होती हैं खानसामा नहीं यो तो बहुत नीक है गिरजे नहीं जाती तुम क्या नौकरी की तलाश में हो करना चाहो तो कर लो एक आया रखना चाहती हैं जुगनू नहीं बेटा मैं अब क्या नौकरी करूंगी इस बंगले में पहले जो मैम साहब रहती थी वो मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी मैंने समझा चलूं नई मैम साहब को आशीर्वाद दे आऊ खान सामा ये आशीर्वाद लेने वाली मैम साहब नहीं है ऐसों से बहुत चिढ़ती है कोई मंगता आया और उसे डांट बताई कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है भला चाहती हो तो चुपके से राह लो जुगनू तो ये कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी जुगनु को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया नीच खानदान की है मां से नहीं पढ़ती धर्म से विमुख है पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा इनके साहब क्या करते हैं खानसामा ने मुस्कुराकर कहा इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई साहब कहां से होंगे जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ हमारे यहां तो दुनिया हंसने लगे खानसामा अपना अपना रिवाज है इनके यहां तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा ऐसी कुआरियों को मैं बहुत देख चुकी हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए बुदा इनके यहां जो जी में आवे करो कोई नहीं पूछता इतने में मिस खुर्शेद आ पहुंची गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी एक हाथ में छतरी थी दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था जुगनों ने झुककर सलाम किया पर उन्होंने उसे देख कर भी न देखा अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा ये औरत क्या करने आई है खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा भिखारे नजूर पर औरत समझदार है मैंने कहा यह नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताजिब हुआ और होना ही चाहिए हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है खुर्शेद ने जांच की और क्या कहती थी और तो कोई बात नहीं हजूर अच्छा उसे मेरे पास भेज दो जुगनू ने ज्योही कमरे में कदम रखा मिस खुर्शेद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया आइए मांझी मैं जरा सैर करने चली गई थी आपके आश्रम में तो सब कुशल है जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली कुशल है मिस साहब मैंने कहा आपको आशीर्वाद दिया मैं आपकी चेरी हूँ जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा मिस खुर्शेद मुझे अपनी स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है वो सब मेरी ही लड़कियां हैं जुगनू ने मात्र भाव से सिर हिलाकर कहा ये ठीक है मिस साहब पर अपना अपना ही है दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चर मर करता हुआ अंदर आया मिस खुर्शेद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हूं जुग्नू उसे देखकर कोने में दुबक गई खुर्शेद ने युवक से गले मिलकर कहा प्यारे मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं जुगनू से मां जी आप जाए फिर कभी आना ये हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई खानसामा खड़ा था पूछा ये लौटा कौन है खानसामा ने सिर हिलाया मैंने इसे आज ही देखा है शायद अब कुआरेपन से जी उबा अच्छा तरहदार जवान है जुगनू दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती दोनों लिपट गए लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झगता था पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा मुझे तो कुछ बेढब मुआवला नजर आता है जुगनू तो यहां से सीधे मिसिस टंडन के घर पहुंची इधर मिस खुर्शेद और युवक में बातें होने लगी मिस खुर्शेद ने कहा मारकर कहा तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला बुढ़िया सचमुच छौधिया गई लीला मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप ना जाए मिस खुर्शेद मुझे विश्वास था वो आज जरूर आएगी मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे जी चाहता है महिलाओं की कनफुसियां सुनती देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी लीला तुम तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो मिस खुर्शीद मुझे अभिनय में मजा आता है दिल लगी रहेगी बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है जरा उसे सबक देना चाहती हूं कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना बुढ़िया कल फिर आएगी उसके पेट में पानी ना हजम होगा नहीं ऐसा क्यों जिस वक्त वो आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी बस तुम छेला बनी हुई पहुंच जाना आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई जो महिला आती वो जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता यहां तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वो खबर गूंज उठी एक देवी ने पूछा ये युवक है कौन मिसिस टंडन सुना तो उनके साथ का पढ़ा हुआ है दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई ये कुआवरी कैसे बैठी है अब कलई खुली जुगनू और कुछ हो या ना हो जवान तो बाका है टंडन ये हमारी विद्वान बहनों का हाल है जुगनू मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं टन कल फिर जाना जुगनू कल नहीं मैं आज रात ही को जाऊंगी लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर जा पहुंची संयोग से लीलावती उस वक्त तो मौजूद थी बोली बुढ़िया तो बेहतर है पीछे पड़ गई मिस खुर्शेद मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा तुम जाकर रूप भरा तब तक मैं बातों में लगाती हूं शराबियों की तरह अंट शंट बकना शुरू करना मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना बस यों बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो लीला मिशन में डॉक्टर थी उसका बंगला भी पास ही था वो चली गई तो मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा मिसेस टंडन ने ये किताब मांगी है मुझे आने में धीर हो गई मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती सवेर ही वो मुझसे मांगेंगे हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं इनके द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती मिस खुर्शेद ने पुर्जा देखकर कहा इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती सुबह ले जाना तुमसे कुछ बातें करनी है बैठो मैं अभी आती हूं वो पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई पंद्रह मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने इत्र में बसी हुई मुंह में पाउडर लगाए निकली जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा ओहो, हो ये श्रृंगार शायद इस समय वो लौंडा आने वाला होगा तभी ये तैयारियां हैं नहीं सोने के समय कुआरियों को बनाव सवार की क्या जरूरत जुगनू की नीत में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था पति को लुभाना इसलिए सुहागिनों के सेवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था अभी खुर्शियत कुर्सी पर बैठने भी ना पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी उसने बेधड़क में खुर्शेद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों की चुंबन लेने लगा मिस खुर्शेद ने अपने को उसके कर पाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा चलो हटो शराब पीकर आए हो किंग ने उसे और चिमटा कर कहा आज तुम्हें तो भी पिलाऊंगा प्रिय तुमको पीना होगा फिर हम दोनों लिपट कर सोवेंगे नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है इसकी परीक्षा कर लो मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए पर किंग नशे में मस्त था जुगनू की तरफ देखा ही नहीं मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा तुम तो इस वक्त आपे में नहीं हो इतने उतावले क्यों हुए जाते हो क्या मैं कहीं भागी जा रही हूं किंग इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूं आज से मैं खुले खजाने आऊंगा खुर्शेद तुम तो पागल हो रहे हो देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है किंग ने हक बकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला ये बुढ़िया यहां कब आई तू यहां क्यों आई बुढ़ी शैतान की बच्ची यहां भेद लेने आती है हमको बदनाम करना चाहती है मैं तेरा गला घोट दूंगा ठैर भागती कहाँ है मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी उधर कमरे से कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे पर मिसेस टंडन सो गई थी वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई पर कोई द्वार न खुला और दुखिया कुछ सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो प्रातःकाल वो आश्रम में जाकूदी कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया मिसेस टंडन ने पूछा रात क्या तुम तो मेरे घर आई थी इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा ने विरक्त भाव से कहा प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई भगवान ने मेरी रक्षा की नहीं कल जान ही गई थी मिसिस टंडन ने उत्सुकता से कहा क्या हुआ क्या कुछ कहो तो मुझे तुमने जगह क्यों ना लिया तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है महाराज ने घर में घुसने ही ना दिया जगह कैसे लेती आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वो वहां गई है तो आती ही होगी घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता पर आपको किसी की क्या परवाह तो क्या हुआ मिसेस खुर्शेद मारने दौड़ी वो नहीं मारने दौड़ी उनका वो खसम है वो मारने दौड़ा लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा निकल जा जब तक मैं निकलू तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधेर डालता और वो रांड बैठी तमाशा देखती रही दोनों में पहले से सदी बदी थी ऐसी कुल्टाओं का मुंह देखना पाप है बेसवा भी इतनी निर्लज न होगी जरा देर में और देवियां पहुंची ये वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी जुगनू की कैचिया विश्रांत रूप से चलती रही महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी घर के काम धंधे भूल गए खाने पीने की सुधि भी न रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी मिसेस टेंडर ने अंत में कहा हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें मिसिज पांड्या ने समर्थन किया हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते मैं तो कहती हूं ऐसी औरत किसी संस्था की, की मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनु भाई ने ठीक कहा था ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है उसे साफ कह देना चाहिए आप यहाँ तशरीफ न लावें। है अभी ये खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया वही लौंडा है महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा किसी ने स्वागत ना किया मिस खुर्शेद ने जुगनू की ओर ने आंखों से देख मुस्कुराते हुए कहा कहिए भाई जी रात आपको चोट तो नहीं आई जुग्नू ने बहुतेरी दीदा दिले रिस्त्रियां देखी थीं पर इस ढ़ठाई ने उसे चकित कर दिया चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था जुगनू ने ऐठ कर कहा जीना भरा हो तो अब पिटवा दो सामने ही तो है खुर्शेद वो इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं रात वो नशे में थे जुगनू ने मिसिस टंडन की ओर देखकर कहा और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी खुर्शेद ने व्यंग्य समझकर कहा मैंने आज तक कभी नहीं पी मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ जुगनू ने लाठी मारी शराब से भी बड़े नशे की चीज है कोई वो उसी का नशा होगा उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया देवियां भी तो उनकी सूरत देखती मिस खुर्शीद ने शरारत की सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा नहीं उन्हें लाने की जरूरत नहीं आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते मिस खुर्शेद ने आग्रह किया मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा यह कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है मिस खुर्शेद वाह मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा मिसेज टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी किसी ने विरोध न किया खुर्शेद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा तुम जरा यहाँ चले आओ खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां से लीलावती को देखने लगी चुगनू ने आंखें चमकाकर कहा उन्हें कहा छिपा दिया आपने खुर्शेद छुमंतर से उड़ गए जाकर गाड़ी देख लो जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देख भाल कर लटकाई हुई लौटी मिस खुर्शीद ने पूछा क्या हुआ मिला कोई जुगनू मैं ये त्रिया चरित्र क्या जानू लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो यही तो है वो रात वाले साहब खुर्शीद खूब पहचानती हो जुगनू हां हां क्या अंधी हूं मिसेस टन क्या पागलों से बातें करती हो जुग्नू ये तो डॉक्टर लीलावती है जुगनू उंगली चमकाकर चलिए चलिए लीलावती हैं साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती तुम रात को इनके घर नहीं थे लीलावती ने विनोद भाव से कहा मैं कब इनकार कर रही हूं इस वक्त लीलावती हूं रात को विलियम किंग बन जाती हूं इसमें बात ही क्या है देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे कोई तालियां बजाती थी कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी कोई मिस खुर्शेद की पीठ पर थपकियां देती थी, कई मिनट तक हक मचता रहा जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया जबान बंद हो गई ऐसा चरखा उसने कभी ना खाया था इतनी जलील कभी ना हुई थी मिसेस मेहरा ने डांट बताई अब बोलो दाई लगी मुंह में कालिख कि नहीं मिसिज बांगड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है लीलावती आप लोग भी तो जो ये कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा अपने सिर पर ये तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी मिस खुर्शेद ने कहा जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी मिसिस टंडन ने पुकारा पर जुगनू कहा तलाश होने लगी जुगनू गायब उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी लांछन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में